संक्षिप्त महाभारत अनुशासन पर्व ब्रह्महत्या के समान पापों तथा तो विविध तीर्थों का वर्णन। ने पूछा दादाजी, ब्राह्मण हिंसा न करने पर भी मनुष्य को ब्रह्महत्या का पाप कैसे लगता है इस बात को ठीक ठीक बताने की कृपा कीजिए विष्णु जी ने कहा राजन पूर्व काल में मैंने एक बार व्यास जी को बुलाकर उनसे जो प्रश्न किया था तथा तो उन्होंने जो उसका उत्तर दिया था वह सब तुमसे बता रहा हूं ध्यान देकर सुनो मैंने पूछा था मुने ब्राह्मण की हिंसा न करने पर भी किन कर्मों के करने से ब्रह्म हत्या का पाप लगता है इस प्रकार पूछने पर धर्मनिपुण निपुणी ने मुझे जस संदेह रहित उत्तर दिया भीष्म जिसके पास कोई आजीविका नहीं है ऐसे ब्राह्मण को जो स्वयं भिक्षा देने के लिए बुलाकर पीछे देने से इनकार कर देता है उसको ब्रह्म हत्या ब्रह्म हत्यारा समझो जो दुष्ट मनुष्य तटस्थ रहने वाले विद्वान ब्राह्मण की जीविका छीन लेता है और प्यास से कष्ट गांवों के पानी पीने में डालता है उसको भी ब्रह्म हत्यारा ही समझना चाहिए जो उत्तम कर्तव्य का विधान करने वाली श्रुतियों और ऋषि प्रणीत शास्त्रों पर बिना समझे बुझे दोषारोपण दूसा, करते हैं जो अपनी रूपवती कन्या की बड़ी उम्र हो जाने पर भी उसका योग्यवर के साथ विवाह नहीं करते, उन्हें भी ब्रह्महत्या का पाप लगता है। जो मूर्ख मनुष्य ब्राह्मण को व्यर्थ ही मर्मभेदी शोक का शिकार बनाता है जो अंधे लूले और गूंगे मनुष्यों का सर्वस्व हरण कर लेता है तथा जो मोहवश आश्रम वन गांव अथवा नगर में आग लगा देता है उसे भी ब्रह्मघाती ही ब्रह्म घाती हूँ इस पृथ्वी पर जितने पवित्र तीर्थ हैं उन्हें बतलाने की कृपा कीजिए जी ने कहा राजन पूर्वकाल में अंगिरा ने तीर्थ समूह का वर्णन किया था उसे ही सुनो इससे तुम्हें उत्तम धर्म की प्राप्ति होगी एक समय की बात है महामुनि अंगिरा अपने तपोवन में विराजमान थे। उस समय उत्तम व्रत का करने वाले गौतम ने उनके पास जाकर पूछा महामुनि तीर्थों में स्नान करने से मृत्यु के बाद किस फल की प्राप्ति होती है इसका यथावत वर्णन कीजिए अंगिरा ने कहा मनुष्य उपवास करके चंद्र और वित में सात दिन तक स्नान करे तो वह सब पापों से छूटकर मुनि के समान निर्मल हो जाता है प्रांत की जो जो सिंधु सिंधु में में में मिलती है, उन उन नदियों में, तथा सिंधु में स्नान करके शीलवान पुरुष मरने के बाद स्वर्ग में जाता है पुष्कर प्रभास नैमिसारण्य सागरोदक, समुद्र जल देविका इंद्रमार्ग और स्वर्ण बिंदु इन तीर्थों में स्नान करने से मनुष्य विमान पर बैठकर कर स्वर्ग की यात्रा करता है और अप्सराएं स्तुति करती हुई उसे जगाती हैं। तीर्थ में स्नान करके वहाँ के प्रधान देवता भगवान कुशेषय को पवित्र भाव से प्रणाम करने पर मनुष्य का सारा पाप दूर हो जाता है गंधमादन पर्वत के निकट इंद्रतोया नाम की नदी में और कुरंग क्षेत्र के भीतर कर नदी में स्नान करके तीन रात उपवास करने वाला मनुष्य अश्वे यज्ञ का फल पाता है तथा परम पवित्र एवं शुद्ध हो जाता है गंगा द्वार हरिद्वार कुशावर्त बिल्वक नील पर्वत तथा कनखल तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य पाप रहित होकर स्वर्ग में जाता है यदि कोई क्रोधहीन सत्य प्रतिज्ञ और अहिंसक होकर ब्रह्मचर्य का पालन करता हुआ सलील ह्रद तीर्थ में डुबकी लगावे तो उसे यज्ञ का फल मिलता है जिस स्थान स्थान पर भागीरथी गंगा उत्तर दिशा की ओर बहती है, है। वह भगवान शंकर का स्वर्ग मर्त्य और पाताल रूप है। उस त्रिस्थान नामक तीर्थ में स्नान करने के जो एक मास तक उपवास करता है उसे देवताओं के दर्शन होते हैं सप्तगंग, त्रिगंग और इंद्र मार्ग में पितरों का तर्पण करने वाला मनुष्य यदि पुनर्जन्म लेता है तो उसे अमृत भोजन मिलता है अर्थात वह देवता हो जाता है महाश्रम तीर्थ में स्नान करके प्रतिदिन पवित्र भाव से अग्निहोत्र करते हुए जो एक महीने तक उपवास करता है वह सिद्ध हो जाता है जो लोभ का त्याग करके धृगोतुंग क्षेत्र के महा्रद नामक तीर्थ में स्नान करता और तीन रात तक निराहार रहता है वह ब्रह्महत्या के पाप से छूट जाता है कन्याकूप में स्नान करके बला का तीर्थ में तर्पण करने वाले पुरुष की देवताओं में कृति फैलती है और वह अपने यश से सुशोभित होता है देविका कुंड सुंदरिका कुंड और अश्वनी कुमार क्षेत्र में स्नान करने पर मृत्यु के पश्चात दूसरे जन्म में रूप और तेज की प्राप्ति होती है महागंगा और कृतिकांगारक तीर्थ में स्नान करके एक पक्ष तक निराहार रहने वाले मनुष्य निष्पात होकर स्वर्ग में जाता है जो वैमानिक और किंकड़ी काश्रम तीर्थ में स्नान करता है वह अप्सराओं के दिव्य लोक में जाकर सम्मानित होता और इच्छा इच्छानुसार विचरा करता है जो कालिकाश्रम में स्नान करके विपासा नदी में पितरों का तर्पण करता है और क्रोध को जीत ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए तीन रात तक वहां निवास करता है वह जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है जो कृतिकाश्रम में स्नान करके पितरों का तर्पण और महादेव जी को प्रसन्न करता है वह पाप मुक्त होकर लोक में जाता है महापुर तीर्थ में स्नान करके पवित्रता पूर्वक तीन रात तक उपवास करने से चराचर प्राणियों तथा मनुष्यों से भय नहीं रहता जो देव वन में स्नान करके तर्पण करता है और पवित्र भाव से सात रात तक वहाँ निवास करता है उसके पाप धुल जाते हैं और मृत्यु के पश्चात वह देवलोक को प्राप्त होता है जो सरस्तंभ स्तंभ कुस्तंभ और द्रोण शर्म तीर्थ के झरनों में स्नान करता है उसकी अप्सराएं सेवा करती हैं धन में अर्थात गोदावरी के जल में और चित्रकूट में नंदाग्नि के जल में स्नान करके उपवास करने वाला पुरुष राज राजलक्ष्मी से सेवित होता है श्यामाश्रम तीर्थ में जाकर महा स्नान निवास तथा एक पक्ष तक उपवास करने से गंधर्व गंधर्वलोक के अंतर्धान आदि भोग प्राप्त होते हैं जो कौशिकी नदी में स्नान करके निष्काम भाव से इक्कीस रात तक वायु पीकर रह जाता है वह स्वर्ग को प्राप्त होता है जो मतंग वापी तीर्थ में स्नान करता है उसे एक रात में शुद्धि प्राप्त होती है जो अनालम्ब अंधक और सनातन तीर्थ में डुबकी लगाता तथा नैमिषारण्य के स्वर्ग तीर्थ में स्नान करके इंद्रिय संयम पूर्वक एक मार्च तक पितरों को जलांजलि देता है उसे यज्ञ का फल प्राप्त होता है गंगा हद और उत्पलावन तीर्थ में स्नान करके एक महीने तक पितृ तर्पण करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है गंगा यमुना के संगम में तथा कारंजरगिरी तीर्थ में एक मार्च तक स्नान और तर्पण करने से दस अश्वेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है में स्नान करने से अन्नदान से भी अधिक फल मिलता है माघ की अमावस्या को प्रयागराज में तीन करोड़ दस हजार तीर्थों का समागम होता है जो नियम पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करते हुए माघ के महीने में प्रयाग में स्नान करता है वह सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग को प्राप्त होता है जो पवित्र भाव से मरुद्गण तीर्थ पितृगणों के आश्रम तथा वैवस्वत तीर्थ में स्नान करता है वह स्वयं तीर्थ रूप हो जाता है तथा जो ब्रह्मसर पुष्कर और भागीरथी गंगा में स्नान करके पितरों का तर्पण करता और वहां एक मास तक निराहार रहता है उसे चंद्र लोक की प्राप्ति होती है उत्पातक तीर्थ में स्नान और अष्टावक्र तीर्थ में तर्पण करके बारह दिन तक निराहार रहने से यज्ञ का फल मिलता है गया में अस्म पृष्ठ प्रेत की यात्रा करने से पहली निर्विंद पर्वत पर जाने से दूसरी तथा कौच प्रदीप नामक तीर्थ की यात्रा करने पर तीसरी ब्रह्म हत्या में छुटकारा मिलता है कलविंग तीर्थ में स्नान करने से अनेकों तीर्थों में गोते लगाने का फल होता है अग्निपुर तीर्थ में डुबकी लगाने से अग्नि कन्यापुर का निवास प्राप्त होता है करवीर करवीरपुर में स्नान विशाला में तर्पण और द्रोह देव ह्रद में भज्जन करने से मनुष्य ब्रह्मरूप हो जाता है जो सब प्रकार की हिंसा का त्याग करके जितेन्द्रिय भाव से आवर्त नंदा और महानंदा तीर्थ का सेवन करता है वह नंदन वन में अप्सराव से सेवित होता है जो कार्तिक की पूर्णिमा को कृतिका का योग होने पर एकाग्र चित होकर उर्वशी और लोहित लौहित विधि पूर्वक स्नान करता है उसे पुंडरीक यज्ञ का फल मिलता है। रामहज परशुराम राम कुंड में स्नान और विपासा नदी में तर्पण करके बारह दिनों तक उपवास करने वाला पुरुष सब पापों से छूट जाता है यदि मनुष्य महारद में स्नान करके शुद्ध चित्त से एक महीने तक निराहार रहे तो उसे जमदग्नि के समान सदगति प्राप्त होती है जो हिंसा का त्याग करके सत्य प्रतिज्ञ होकर विंध्याचल में रहता और अपने शरीर को कष्ट देकर विनयपूर्वक तपस्या करता है उसको एक महीने में सिद्धि प्राप्त हो जाती है नर्मदा नदी और सुरपारक क्षेत्र के जल में स्नान करके एक पक्ष तक निराहार रहने वाला मनुष्य दूसरे जन्म में राजकुमार होता है जो इंद्र संयम पूर्वक एकाग्र हो तीन महीने तक जम्बू मार्ग की यात्रा करता है उसे एक दिन रात में ही सिद्धि प्राप्त हो जाती है जो कोका मुख तीर्थ में स्नान करके आंजलिकाश्रम तीर्थ में जाकर साग का भोजन करता हुआ चीर वस्त्र धारण करके कुछ काल तक निवास करता है उसे दस बार कन्याकुमारी तीर्थ के सेवन का फल प्राप्त होता है तथा उसे कभी यमराज के घर नहीं जाना पड़ता जो कन्या हृद कन्याकुमारी तीर्थ में निवास करता है वह मृत्यु के पश्चात देवलोक में जाता है जो एकाग्र होकर अमावस्या को प्रभास तीर्थ का सेवन करता है उसे एक ही रात में सिद्धि मिल जाती है तथा शरीर त्याग के बाद यह अमर देवता हो जाता है उज्जानक तीर्थ अष्टिश्रेण तथा पिंगा के आश्रम में स्नान करने से सब पापों से छुटकारा मिल जाता है जो कुल्ल्या नदी में स्नान करके अघमर्षण का मंत्र का जप करता तथा तीन रात तक वहां उपवास करके रहता है उसे अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है जो पिंडारक तीर्थ में स्नान करके एक रात वहां निवास करता है वह सवेरे होते ही पवित्र हो जाता है और उसे अग्नि यज्ञ का फल मिलता है धर्मारण्य से सुशोभित ब्रह्म में स्नान करने वाला मनुष्य पवित्र होकर यज्ञ का फल प्राप्त करता है मैनाक पर्वत पर एक महीने तक स्नान और संथोपासन करने से मनुष्य काम को जीतकर समस्त यज्ञों का फल प्राप्त करता है सौ योजन की यात्रा करके कालोदक नंदी तथा उत्तर मानस तीर्थ में स्नान करने वाला मनुष्य द्रूण हत्या के पाप से मुक्त हो जाता है नंदीश्वर की मूर्ति का दर्शन करने से सब पाप छूट जाते हैं और स्वर्ग मार्ग नामक तीर्थ में स्नान करने से मनुष्यों को ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है भगवान शंकर का शसुर हिमवान पर्वत परम पवित्र और संसार में विख्यात है वह सब रत्नों की खानी तथा सिद्ध और चारणों से सेवित है जो वेदांत का ज्ञाता द्विज इस जीवन को नाशवान समझकर उक्त पर्वत पर रहता और देवताओं का पूजन तथा मुनियों को प्रणाम करके विधि पूर्वक अनशन के द्वारा प्राण त्याग देता है वह सिद्ध होकर सनातन ब्रह्म लोक को प्राप्त होता है जो मनुष्य काम क्रोध और लोभ को जीतकर तीर्थों में निवास करता है उसे उस तीर्थ यात्रा के पुण्य से कोई वस्तु दुर्लभ नहीं रहती जो समस्त तीर्थों के दर्शन की इच्छा रखता हो वह दुर्गम और अगम्य होने के कारण जिन तीर्थों में शरीर से न जा सके वहाँ मानसिक यात्रा करे यह तीर्थ सेवन का कार्य परम पवित्र पुण्यप्रद स्वर्ग का उत्तम साधन और वेदों का गुप्त रहस्य है प्रत्येक तीर्थ पवित्र और स्नान के योग्य होता है तीर्थों का यह महात्म विजातियों के अपने हितैषी साधु पुरुषों के श्रहदों के और अनुगत शिष्य के ही कान में डालना चाहिए ऐसे महातपस्वी अंगिरा ने गौतम को सुनाया और अंगिरा को यह महात्मा काश्यप से प्राप्त हुआ था यह कथा महर्षियों के पढ़ने योग्य और परम पवित्र है जो सावधान होकर सदा इसका पाठ करता है वह सब पापों से मुक्त होकर लोक को जाता है